ये है आपकी पसंद इस जादुई द्वीप पर रहते रहते एक हफ्ता कहां गुजर गया पता ही नहीं चला

और देखिए अब जाने का समय भी आ गया है अगर जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो ये द्वीप डूब जाएगा और हम सब समंदर में होंगे सुनिए सुनिए अब जाने का समय आ गया है आप सब जल्दी से जल्दी किनारे पर आ जाइए अरे ये जसबीर जी कहाँ गए जरूर किसी पेड़ के नीचे बैठकर लता जी के गाने सुन रहे होंगे अरे जसबीर जी गजेंद्र जी सबको लेकर जल्दी यहाँ आ जाइए

इससे पहले कि यह द्वीप डूब जाए हमें यहाँ से निकलना होगा पर जलपरी कहाँ है कहीं हम किनारे के गलत छोर पर तो नहीं आ गए नहीं जगह तो ठीक ही लग रही है जलपरी ओ जलपरी कहाँ हो तुम ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रही लगता है गाना गाकर बुलाना पड़ेगा अरे वो आ गए जसबीर जी

जसबीर जी वो गजरे फिल्म का कौन सा गीत था किनारे किनारे वाला अरे वही जो छोटू खान जी ने बीकानेर से भेजा था गजेंद्र जी उस गीत की डिटेल सुधीजिए जरा हाँ ये है 1948 की फिल्म गजरे का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत गोपाल सिंह नेपाली का और तर्स अनिल विश्वास की

कब तक कटेगी बिंदा के किनारे किनारे तो माजिया के नाम मेरी लहरों में ले जाने कब तक

टेगी जमाना कहते हैं जिसे वो तो है जवानी जमाना कहते हैं जिसे वो तो है जवानी जवानी की रवानी है बहता हुआ पानी जवानी की रवानी है बहता

हुआ पानी भी तुम दिखा दे रहे मौजों के नजारे मुझको भी तो दिखा दे रहे मौजों के नजारे को माँ जिया की नाम मेरी लहरों में ले जा नजारे सब तक कटेगी

कब 15... तक

ये आ गए जल चलिए जल्दी से आ जाइए ये द्वीप कभी भी डूब सकता है आ गए सब तो वापसी का सफर शुरू करते हैं 1955 की फिल्म चार पैसे के लता मंगेशकर के गाए इस गीत से जिसे लिखा था सरताज ने और संगीतबद्ध किया था बी डी बर्मन ने इस गीत को भेजा था पुणे से सुनील देश जी ने

और ये शुरू हो गया हमारा वापसी का सफर

वापसी का सफर तो अच्छे से शुरू हो गया लेकिन ऐसे सफ़र में बिना चुनौतियों के भी आनंद नहीं आता अरे ये क्या हुआ जलपरी रुक क्यों गई जाके देखती हूँ हे भगवान ये तो बर्फ की दीवार है जो हमारा रास्ता रो के खड़ी है यानी कि सफ़र की पहली चुनौती पर मैं जानती हूँ इसका क्या करना है

मैप के अनुसार हम रास्ता बदल कर नहीं जा सकते मतलब हमें बर्फ़ को हटाना होगा पर कैसे रात के 12 बजे तक हमारा किनारे पहुंचना ज़रूरी है अब क्या करें एक काम करते हैं बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करते हैं मेरे पास लता मंगेशकर की आवाज़ में दो गीत हैं

एक तो है 1955 की फिल्म उड़न खटोला का गीत जिसे शकील बदायूनी ने लिखा और नौशाद ने संगीतबद्ध किया आ, इसे नीतो मिश्रा जी ने कानपुर से भेजा था और दूसरा गीत उन्नीस की फिल्म मान का जिसे छोटू खान जी ने बीकानेर से भेजा था गीत कैफ भोपाली का और तर्ज थी अनिल बिस्वास की

आ र मेरा नई ओ मेरी तू दी जाती है

केव हार मीरा खान शेवन हार मीरा मिया मेरी भोगी गाती है मिया मेरी दोगी गाती है बृंदा मगर की दुख दूधी गाती है

हर का तमन्ना की तमन मुझको मुख्यार में बेड़ा जा

है तू तू आ छुकी जा नज पात नो

दिखिया पिता है जदम

धीरू की जाती है निया मेरी धूपी जाती है कौन मिश्र खेल हार

चाची के दर्द भरे गाने सुनकर बर्फ पिघलने लगा है और मेरे ख्याल से इतनी जगह हो गई है कि जलपरी उसमें से निकल सके और आगे बढ़ सके तो आइए बढ़ते हैं आगे पुणे के सुनील देशपांडे जी के भेजे हुए उन्नीस की फिल्म बाबला के इस गीत के साथ जिसे हृदयनाथ मंगेशकर ने गाया था तर्ज एस टी बर्मन की थी और गीत था साहिर लुथियानवी का

डोले

मछधार में पहुंच चुकी है पर न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है लगता है कुछ भयानक होने वाला है मेरे मन में तो इस वक्त यही गीत गूंज रहा है उन्नीस की फिल्म आवारा का जिसे लिखा शैलेंद्र ने गाया मोहम्मद रफी और साथियों ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने लीजिए आप भी सुनिए यही गीत

कई जाइ कई जा

तेरी मंझधार होशियार होशियार सैया तेरी मझधार होशियार होशियार सोझे आदि नपार होशियार होशियार सोझे आदि नपार होशियार हो स तेरी मझधार होशियार होशियार होया हो

धार होशियार होशियार कहरी चल चलधार होशियार होशियार सैया तेरी मंझधार होशियार होशियार हो हैया हैया हो हैया है

जाता है ज्ञान सोच बचार होशियार ज्ञान सोच बचार होशियार नहीं जा री मझधार होशियार नहीं जा तेरी मझदार होशियार हरिया

मौसम अचानक कैसे बदल गया इतनी तेज हवा अरे ये तो आसमान में काले बादल छाने लगे। लगता है है। है। तूफान आने वाला है। ये बारिश शुरू हो गई। कितनी जोर से बिजली कड़क रही है। अब क्या होगा अरे ये देखिए एक मैसेज आया है समुद्र के सैर पर निकली हो और तूफान से डरती हो मुकाबला करो याद रखो

ईश्वर उन्हीं के साथ होते हैं जो मुसीबतों में हिम्मत नहीं हारते और लड़ते जाते हैं आगे बढ़ो किनारे तक पहुँचने के लिए तूफान का सामना करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ो बढ़ती जाओ हिम्मत से बिना घबराए याद करो वो कविता जो हम तुम साथ बैठकर पढ़ते थे

तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस तोलो कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार

तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार सामना करो तूफानों का आगे बढ़ो पहेली बुझाती जाओ और आगे बढ़ती जाओ गीत बजाती जाओ जसबीर जी उन्नीस की फिल्म बादबान का हेमंत कुमार की आवाज़ में वो गीत तो बजाइए जो हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है

गीतकार इंदिवर और संगीतकार तिमिर बरन और एस के पाल इस गीत को पसंद किया था कोलकाता से प्रभात सोन्थलिया जी ने कानपुर से नीतू मिश्रा जी ने और बेंगलोर से मिस्टर मूर्ति ने I...

सब कुछ गए कैसे कोई हार ना जाने ऊँचाई कदन की आंख न सम

पति ने याद की बाड़ गई बाई आ गई याद तुमने तो जो छेड़ा दिल में हंसी से हूं सी ली

तूफान का जोर बढ़ता ही जा रहा है अब तो भगवान ही मालिक है गजेंद्र जी इस शेर के लिए कौन सा गीत बजा सकते हैं लाइए तो जरा वो लिस्ट

अब्र रहमत को जोश आ जाए लप ऐसी कोई दुआ तो हो 1956 की फिल्म ताज का एक गीत है लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार राजेंद्र कृष्ण संगीतकार हेमंत कुमार और गीत जसबीर जी ने चंडीगढ़ से भेजा था

Jahim dar aasman Jahim kar aasman

रहम कर आतमार रहम कर फरला रहम कर लातुमा रहम कर फरला आज मिटनी लगी प्यारे भी दाख सारहम कर रहम कर फरला आज मिटनी लगी प्यारे भी राख सारह कर रहम कर फरला

मुझे लगता है कि इस सफर की ये सबसे कठिन चुनौती है इस तूफान का तो कहीं अंत नजर नहीं आता साहिल के सुकून से किसे इंकार है मगर तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है जसबीर जी उन्नीस की फिल्म बागी का शंकरदास गुप्ता और साथियों की आवाज में वो गीत तो बजाइए जिसे डॉक्टर जयंत गोहिल जी ने भेजा था हमें जामनगर गुजरात से

गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार मदन मोहन

से खेले मेरी ना करना थोड़े मौजों को समझाओ भैया भैया होया हा

है धारा गम नहीं है जो ये धारा देता है तू पा दिल को सहारा देता है तू पा दिल को सहारा चाहो तो जाए कि नहीं मोजू में किनारा हो मोजू में किनारा

जाओ भैया हैया हो हया है हैया है है दूकान से खेले मेरी हया हया हो हया हया

जाएगा हो जा पानो से नारोया होया सुंद सुम सुंदगदे सुम सुंद सुंदम रे सुम बाम

लगता है है। तूफान का जोर थोड़ा सा कम हुआ है। अगर थोड़ी और कोशिश करेंगे तो कश्ती को को डूबने से बचा सकते हैं। पर इस तेज हवा को कोई कैसे रोके तूफानों से कहो अपनी औकात में रहें। उन्होंने सिर्फ कश्ती देखी है हौसले नहीं डॉक्टर जयंत कोहिल ने

जामनगर गुजरात से एक और गीत भेजा था उन्नीस की फिल्म जलजला का जिसे पंकज मलिक और साथियों ने गाया था गीतकार थे सत्य कुमार और संगीतकार पंकज मलिक ये फिल्म गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी फोर चैप्टर्स पर आधारित थी चलिए यही गीत बजाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है

ओ, से ओ। पकड़ के दो के पकड़ के दोधप

चलो पवन चले तो नचा सो धनी अब दूर ऐसी चलो पकड़ के जोर हा लू के भागो आरोप पकड़ के दो मारो मारो दो आई हो आयो आई हो पवन चले दो न कदम बचाए सोर धनी अब दूर ऐसी चल

बार, न तो न का। बार बार जनन झनन झमका ये तो नहीं लकी कंदन चितड़ ऐसी बार बार जनन झनन झमका ये तो नहीं लकी गा कम ऐसी कभी न डरना हिम्मत

चंचल कर मन से फिर ऐसी मन के मिलन को सफल बनाने जीवन कीर्त सुना मन के मिलन को सफल बनाने जीवन गीर्त सुना अगर हमकाल कल कहूँगा

तूफान का जोर काफी कम होता जा रहा है। लगता है लगता जलपरी अब खुद को संभाल ही लेगी हे ईश्वर अब तो आपका ही सहारा है पता नहीं जलपरी किस ओर जा रही है मैं भी कुछ ठीक से नहीं दिखा रहा एक और मैसेज

आता है जो तूफ़ान आने दे कश्ती का खुदा खुद हाफिज है मुमकिन है उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और बजाते हैं उन्नीस सौ की फ़िल्म ज़माना का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में गीतकार प्रेम धवन संगीतकार सलील चौधरी और गीत भेजा है हमें पुणे से

सुनील देशपांडे जी ने तुझी भैया भैया भैया का भैया भैया

नैया कमेरी तू ही खेवैया दीन दयाला कृष्ण क नैया नैया कमेरी तु ही खेवैया नैया कमेरी तु ही खे वैया तु ही खेवैया भैया

कहूँ दुख को सुख में बदल दे दुख को उठा लूँ इतना बल दे न कहूँ दुख को सुख में बदल दे दुख को उठा लूँ इतना बल दे ओ, पर भैया

गिरधर पर बच के उठैया नैया कमेरी तू ही खेवैया नैया कमेरी तू ही खेवैया जग ठुक राए सब लुट जाए

फिर भी मन मेरा तेरे गुन गाए जग टुक राय सब लुट जाए फिर भी मन मेरा तेरे गुन गाए ओ, अमर ग

आखिरकार हम तूफान से बाहर निकल ही आए लगता है किनारा अब दूर नहीं अरे ये क्या हो रहा है एकदम से इतना अंधेरा नहीं

धीरे धीरे कुछ रोशनी से आ रही है अरे ये जलपरी तो लकड़ी के नाव में बदल गई ये आया मैसेज इसके साथ ही आपका समुद्र का सफर खत्म होता है ये लकड़ी की नाव आपको नदी के किनारे तक ले जाएगी आशा करता हूँ जलपरी पर आपका सफर शानदार रहा होगा याद रखिए कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुँच जाती हैं

ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है जीवन चुनौतियों से ही जीने लायक बनता है दुख के बिना सुख की अनुभूति मुमकिन नहीं रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का होना ज़रूरी है रात के बाद जो नई सुबह आती है उसकी लालिमा कुछ अलग ही होती है तो चलते चलते एक गाना मेरी तरफ से जिसे जामनगर गुजरात से डॉक्टर जयंत गोहिल ने बजाया था

फिल्म जलजला गायक पंकज मलिक और साथी गीत अली सरदार जाफरी का और संगीत पंकज मलिक का फिर किसी दिन आपसे जरूर मुलाकात होगी आपको ये सफर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अब आप इस गीत का आनंद लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए आपका जादूगर दोस्त

पिता रे मोहे हमें

जे आ पहुंचे हम किनारे पर अलविदा जलपरी तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल हम हमेशा अपने दिलों में संजो के रखेंगे और शुक्रिया है मेरे जादूगर दोस्त न सिर्फ इस यादगार समुद्री सफर के लिए बल्कि जिंदगी के कुछ अनमोल पाठ पढ़ाने के लिए भी आशा करती हूं जल्द ही तुमसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों बिछड़ने की घड़ी है

और माहौल थोड़ा सा गमगीन है तो चलिए इस माहौल को बदलते हैं किनारे पर पहुंचने की खुशी में इस गीत के साथ गीत भेजा था हमें छोटू खान जी ने बीकानेर से 1961 की फिल्म डाकू मंसूर का यह गीत है आवाज़ है आशा भोंसले की गीत लिखा था पंडित गाफिल ने और तर्ज बनाई कृष्णा कमल ने

और अब मुझे यानी ईशा को आपकी पसंद प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार